नवारे नवार ब्रह्मण कामायाक्य से तात्पर्य नवार का ब्राह्मण जाति क्षत्रिय वैश्य सभी ब्राह्मण को बड़ा सम्मान देते हैं प्यार करते हैं क्यों अपने ही के ये हमारे कर्मकांड करेगा और हमको स्वर्ग जाने की रास्ता बना देगा तो इसीलिए उनको मानते तो क्या को मानना उनको ब्राह्मण में से पूज्यों हम यदि तुष्य पूजया अचेतना या जातिर संतुष्टि वसा और ब्राह्मण में भी ऐसा भाव मैं ब्राह्मण हूं इसे से मेरे को मैं पूज्य हूं क्यों है उसकी जाति के कारण से पूछे जाति पूछिए क्या खुद पूछिए पुरुष खुद के लिए वो कह रहा है लेकिन तो जाति निमित्त बन रहा है पूछ नहीं होता। होता। में है। ब्राह्मण अहम पूजी ऐसा सोचते हुए पूज या जब लोग पूजा करते तो बड़ा प्रसन्न होता है हाँ मेरी पूजा हो रही है लेकिन वह खुश कौन हो रहा है उस पूजा से ब्राह्मण तो जाति खुश हो रही है या आदमी स्वयं खुश हो रहा है जीवात्मा वो जो जीवात्मा है जो शरीर का विमान कर रहा ब्राह्मण जाति शरीर का वो तुष्ट होता है जाति प्रसन्न नहीं होती जाति की पूजा करो जाति की जो दो फरज्ञा बन रहा एक जाति को जाति को तो कोई फर्क नहीं जाति तो जड़ है सभी में व्याप्त सामान्य धर्म को जाति कह दिया तीसरे कहते हैं ब्राह्मण निमित्तया पूजया ब्राह्मणों अभिमान वन एवं ब्राह्मण जाति निमित्तक पूजा के द्वारा मैं ब्राह्मण जाति वाला हूँ ऐसे जो अभिमान करने वाला जो आदमी है वो तुष्ट होता है न जड़ा जाति तिरतः जड़बूता जाति के प्रसन्न होने प्रश्न ही नहीं, नहीं उठता इसी तरह अगले में नवार सक्का माया छत्र प्रेम भवदी आतृ सक्का माया न क्षत्रियो तेनालीरव क्षत्रियोहम क्षत्रिय जाति वाला वो अपने क्षत्रियव जाति के कारण से अपने अंदर अभिमान कर रहा है मैं क्षत्रिय हूँ इसीलिए तेनाली मैं राज्य का अनुशासन करता हूँ इसमें इस, इस विषय में जो राजत्व है वह जाति की प्रसन्नता के लिए नहीं होता खुद के लिए न जाते है राजता किन्तु पुरुषा आत्मना ये, ये, ये तो कभी क्या जरूरत है ब्राह्मण तो के तरह कथन हो गया ना सगल जाति का इसे जान बुझ कहा गया है कि वैश जात्याद योजनायम इसल वैश्य जाति हो सुवी जाति हो सकल जातियों में अनु करने के लिए दो दृष्टांत दे दिया गया है राज्योप निमित्त सुखम राज्य का उपभोग निमित्त जो सुख है शत्रु जाति मत एव क्षत्रुत जाति वाले में ही हुआ करता है न क्षत्रिय अतव नक्षत्र जाते क्षत्रित जाति वाले को ही उपभोग का सुख मिलता है क्षत्रित जाति को उस राज्य भोग का सुख नहीं मिलता और जब से अन्य जाति वाले राजा हो गए तब से बिगड़ गया गए अब क्षत्रियन आ जाए जहां देखो वहां शब्द या तो बनिया है तो शूद्र है तो ब्राह्मण है जाति मत और क्षत्रित जाति वाले को ही राज्य उपभोग का निमित्त भु सुख प्राप्त होता है न तो क्षत्रियते है क्षत्र जाति को नहीं मिलता क्षत्रिय उदाहरण ये जो क्षत्रिय का उदाहरण क्यों दिया अलग से वैश्यादी उपलक्षणार्थम इत्या वैश्यादियों में भी यही समझा वैश्य अपने जो बनयापन है व्यापारित्व है उस धनित्व है वह धनित्व के वजह से वह वैश्य जाति प्रसन्न नहीं होता वैसे जाति वाला आदमी को सर था धनी और धन के अभाव में कोई वैश्य जाति दुखी है तो जाति दुखी नहीं हो रही है और तो जाति वाला आदमी दुखी होता है अरे जाति न सुखी होती है न दुखी होती है क्यों क्योंकि जाति नाम का चीज जड़ बोता वस्तु है जिस सकल में सामान्य रूप होता है नवारे लोका प्रिया भवं आत्म सुख कामाया लोका प्रिया इत्यादि वाक्य से तात्पर्य मिश्र उपनिषद वाक्य से तात्पर्य बता रहे हैं स्वर्गलोक ब्रह्म लोकमेत्रिछदारा लोक सभोगाएव केवलम स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक है वह मुझे प्राप्त हो ऐसी जो इच्छा है वह इच्छा तो स्वर्गलोक की प्रसन्नता के लिए नहीं है वह अपने को तो वहां सुख भोग मिलेगा यहां से बढ़िया सुख है वहां सब मजा ही मजा है संकल्प सारी चीज प्राप्त हो जाती है कुछ करना नहीं पड़ता उस वहां के विषय भोग को सुन करके आप उस भोग की इच्छा वाले आपको ऊपर चाह रहे हैं न कि उस स्वर्ग के आपकी जान से स्वर्ग क्या कल्याण होना है आपके जान से स्वर्ग के कल्याण होगा कि कुछ स्वर्ग खुशी होगी हाँ एक आ गया जीव और कुछ पुण्य करके आ गया है इसलिए मैं धन्य हो गया हूँ ऐसे स्वर्ग सोचेगा क्योंकि लोग भी जड़ होते हो क्या सोचेगा तो जड़ तो उसका अभिमानी देवता सुखी दुखी क्या होना है वो तो देवता है वो भी सुखी दुखी नहीं होएगा आपके जाने से स्वर्ग का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है आप अपने स्वार्थ के लिए ही स्वर्क को चाहते हो अपने स्वार्थ के लिए ब्रह्मलोकों को चाहते हो यहाँ का सुख दुख को देख सोच रहे हो वहां इससे बढ़िया है इसे वहां जाना चाहते नहीं जानते वहाँ इससे भी खराब है वहां दूर से आपको लगता है सुने वहां ऐसा है वहाँ ऐसा है ये वहाँ जाने का पता चलता और क्या क्या पापड़ बनना पड़ेगा वहां भी कितनी परेशानी होगी वहाँ थोड़ी जाति इंद्र बना दिया जाएगा राजा बना बिठा देंगे वहाँ वहां जाके पता छपरा से बनना पड़ेगा किसी का अरे स्वर लोग भवन में जैसे कोई राजमहल में नौकरी कर रहा हो वैसे आप इस स्वर में जाके नौकरी करोगे फर्क क्या पड़ेगा दि नौकरी तो है सोने की झाड़ू से झाड़ू मार रहे हो से झाड़ू नाड़ मार, मारना तो झाड़ू मारना से मार जाएगा तो कहां ले जा वो कहां ले जाएगा? से जाएगा रहेगा मारने, जाएगा। मारने वाला तो झाड़ू मारने वाले कहा भंगी कहा जाएगा उसको वहां वही भंगी टाइटल वाला रहेगा यहाँ तो कन्न छत्री था हवन किया स्वर्ग जाकर भंगी बन गया क्या फायदा हुआ तो इसलिए कहते हैं वाक्य में आप अपने स्वार्थ वज करके अपने स्वार्थ के लिए स्वर्ग लोगों को चाहते हो ब्रह्म लोगों को चाहते हो अन्य लोगों को चाहते हो स्वभोग आई वह केवलम अपने स्व अपना भोग के लिए ही आप उसको चाहते हैं उन लोगों को कोई सिद्ध करने के लिए नहीं लोकत्व उपाधान दो लोग का या ब्रह्म लोग स्वर्गलोक क्योंकि कर्म का मुख्य फल क्या है स्वर्ग उपासना का ब्रह्मलोक लोक लेकिन इतना दो ही लोग मत समझिये साधनों के यहाँ उपलक्षण उपादन कर्म उपासन लक्षण साधन द्वय संपाद्य सकल लोगना संपाद्य सकल लोगों को उपलक्षित किया जा रहा है यहाँ दो शब्दों से, से। किंच देवता लोगों को भी आप चाहते हो भगवान को आप क्यों चाहते हैं भगवान प्रसन्न हो इसलिए कि भगवान को पैसा दे देगा और कैसे नहीं तो क्यों भगवान की पूजा कोई करेगा भगवान की पूजा क्यों कर रहा है कोई खूब पैसे वाला भी कर रहा है इसलिए वो पैसा बचा रहे नहीं नष्ट न हो जाए इसलिए वो देवता को प्रार्थना करते रहते तुम चौकीदार बने रहो हमारे वह तो भगवान से मांगता है भगवान को सेठ समझ गया भगवान देने वाला है या तो भगवान को चौकीदार बना के बैठा लेता है दो में काम ईश दे विष्णुआ देवा पूज्यन्देप न तेवास्वाज्य देशब ने शंकर भगवान शिव को को शब्द प्रयोग कर रहे हैं शिव विष्णु आदि देवता लोग आपके प्रिय हैं आप उनकी पूजा कर रहे हैं और उनके विरुद्ध कोई बोलेगा तो कट्टरदा भी लड़ाई झगड़ा कर जाएंगे शिव को मारने को तैयार वैष्णव शिव को तैयार क्यों ये सब कर रहे हैं आप इसलिए आप अपने पापों को नाश करने के लिए उनकी हैं। पाप पर पाप ऐसे पाठ नतन और निष्पाप सब देवताओं का पाप नुत्ते ऐसे के अनुना है आपके अपने पाप धोने के लिए आप कर रहे कि भगवान के पाप को धोने के लिए आप कर रहे हैं है? भगवान का पाप है नहीं वहां तो कहते हैं निष्पाप है वो देवता उनके पापों को धोने के लिए आपको पूजा करने की जरूरत तो नहीं पड़ती है खुद के पापों को धोने के लिए हमें पूजा करते हैं अर्थात आप अपने स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा करते देवताओं को मानते सबको मानते हैं नहीं तो अपना कोई स्वार्थ ना हो तो क्यों माने उनको पाप नष्ट पाप निवृत्त है तक न निष्पाप देवा पूजा जो है निष्पाप देवताओं को कोई फल सिद्धि के लिए नहीं है किंतु स्वतः पापरिता पाप रहित देवता दे है उनका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा किस लिए है अपने स्वार्थ के लिए ही ये सब होता है दुर्ब्राह्मण्वाप न तसक्त वेदेश मनुष्यु प्रसजते ऋगा ये दिन आप ऋग्वेद यजुर्वेद सांगवेद वगैरह को पढ़ते हैं लोग क्यों पढ़ रहे हैं वेदों को ये हम वेद को पढ़ लेते इसलिए वेद शुद्ध हो जाता है, है? इसलिए वेद के शुद्ध था क्या वेद शुद्ध हो जाएगा और क्या वेद भ्रष्ट हो जाता है कभी भ्रष्ट कौन होता है आप अपने ब्राह्मण से नष्ट हो रहे हैं आप अपने क्षत्रित्व से नष्ट हो जा रहे हैं आप अपने वैश्यत नष्ट हो जाएगा आपका यदि आप वेद शास्त्रों को नहीं आप अपने ब्राह्मणत्व तो क्षत्रिय तो वैश्य की रक्षा करने के लिए पढ़ रहे हो ताकि दुनिया ना गए तो भ्रष्ट ब्राह्मण है भाई तो वेद पढ़ा पढ़ानी है ढोंगी तो है पाखंडी है ऐसा लोग किसको बोलेंगे वेद को पाखंडी थोड़ी बोलेंगे वेद को न पढ़ने वाले आप ब्राह्मण को बोले ना इस दुर्ब्राह्मणत्व से बचने के लिए वेद पढ़ रहे हैं है कि नहीं इससे वेद का कुछ भला होने वाला नहीं आप पढ़ो ना पढ़ो क्या फर्क पड़ने वाला वेद दुर्ब्राह्मण्य दुर्ब्राह्मण्य मे व्रात्यता आदि दोष अनवाप्तव्य अप्राप्ति के लिए उनके प्राप्ति न होवे इसके लिए वेदों को पढ़ाया जाता है ने और वेदों में व्रात्यता आदि दोष गाता ही नहीं व्रात्य मे समय पर जो वर्ण वर्णाश्रम धर्म है उसका अनुसार अध्ययन अध्यापन नहीं करना जो जिसे पढ़ना चाहिए उसे पढ़ा नहीं नहीं है नहीं ब्राह्मण होकर के आठ ऊपर से लेकर के गुरुकुल में जाके वे पढ़ना चाहिए पढ़ा नहीं तो व्रत कहा जाएगा क्षत्रिय है, वैश्य है इनको भी है ब्राह्मण क्षेत्र को जाना चाहिए गुरुकुलों में वेद पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ते हैं तो व्रत दोष ग्रस्त हो जाते हैं भ्रष्ट ब्राह्मण भ्रष्ट क्षेत्र भ्रष्ट वैश्य माना जाएगा उनको जैसे आज का पूरा समाज ही ऐसा है, है लगभग कम लोग है ना जो ब्राह्मण क्षेत्र में जो में जाके ब्राह्मण हो कुछ ब्राह्मण तो पढ़ते भी हैं क्योंकि पंडित करना है परंपरा निभाना है करके हर बाप एक आदि बेटा को कर्मकांड में डाली देता है हर ब्राह्मणों में लगभग इस तरह से कर्मकांड ब्राह्मणों में चल रहा है लेकिन क्षत्रिय वैश्य तो कोई भेजते ही नहीं है आजकल कोई क्षत्रिय कोई वैश्य वेदादी दिन करने कहा जा रहा और क्षत्रिय यही सिखा वैश वैश्व्य दोनों बात ने बच्चों को ही सिखाते हैं कैसे कमाना है बस और कुछ नहीं सिखाते रिकार्ड भी दुर्ब्राह्मण्य अनवात व्रात्यता की प्राप्ति न हो कि दुर्ब्राह्मण्य मैंने दुर्ब्राह्मण्यम उसी का नाम दुर्ब्राह्मण कहाता है वो मनुष्यत्व अवान्त जाति रूप मनुष्यत्व में ही एक अवान्त से ब्राह्मण होता है सब भ्रष्ट ब्राह्मण को अलग कोठी में डाल दिया भ्रष्ट छत्री को प्रातिक कर दिया भ्रष्ट वैश्यम को व्रातिक कर दिया आजकल सब प्राप्ति है इस तरह से सब प्राप्ति आजकल कौन जा रहा है गुरुकुल गुरुकुल भी नहीं रह गए स्कूल रह गए आगे स्कूल रह गए और स्कूल भी नहीं उसको सकूल बोल दिया लोग गुरुकुल सकूल हो गया सकूल सकूल बोल स्कूल स्कूल कोई कोई गुरुकुल दुर्ब्राह्मण्यम रात तुर्ब्राह्मण्यम मनुष्य मनुष्यत्व अवंतर जाति रूप मनुष्यत्व अवंतर जाति रूप है वो वो मुझे प्राप्त हो जाए मैं नीच ना हो जाऊं इसे आप अपनी स्वार्थ के लिए वेद पढ़ रहे हैं इसे वेद को इस स्वार्थ धोने वाला नहीं वेदेश न है कि वेदों में भ्रष्टता प्राप्ति नहीं हो सकती किंचूतों को लेकर कर भूम्यादि पंच भूतानी स्थान तिपाक शोषण ही हेतु विश्चावकाशे ना न हेतव आप जो है भूमि आदि को चाहते हो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पंचभूतों को आप चाह रहे हैं। निरंतर क्यों चाह रहे हैं आप उनका क्या भला होना जड़ों के क्योंकि वे आपको स्थान दे रहे पृथ्वी आपको रहने को स्थान दी है इसे सवेरे के प्रति से माफी मांग हैं आपने स्थान दिया हमारी इज्जत रखी हम आप पर खड़े हो सकते हैं जिंदा रह सकते हैं आप इसमें रोटी पानी मिल रहा है एन फिर भी हम इतने दुष्ट हैं अपने पैरों से लात मारते हुए चलते हैं इसलिए आपसे माफी मांगते हैं, है ना सवेरे सवेरे क्या बोलते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद तो इस तरह से मांगते हैं क्योंकि भूमि क्यों स्थान दे, दे रही है आपको रोटी पानी दे रही है पृथ्वी इसलिए आप पृथ्वी को चाहते हैं पृथ्वी अपने फटकर आपको अंदर कर दे तो कौन पृथ्वी देवे सर? अभी पृथ्वी तो घबरा जा भूकंप हो जाए मनाते हे माता हे मैया शांत रहो भूकंप मत करो हमको चिंता रहो उसका मत लड़ता हमको मत मारो तो भूमि स्थान देती है जल को आप चाहते हो कि जो आपका प्यास बिचा लेते इसलिए आप जल को चाहते हैं क्यों जल को कपड़ा धोने का काम आ रहा है रोटी बनाने का काम आ रहा है सब्जी दाल वगैरह बनाने का काम आता है जल और सबसे बड़ा आपका प्यास बुझाता है इसलिए आप जल को चाहते हैं। आप आपके जल का पीने से जल तो को कोई भला नहीं होता आपका अपना भला के लिए आप जल को पी देते हाँ इसको मैंने पी लिया इसे जल का मोक्ष हो जाएगा इसलिए मैं जल को पी रहा हूँ जल का मोक्ष के लिए जल आप पी रहे हो अपने प्यास मुक्ति पाने के लिए आप जल को पी रहे हो इसे कहते दे देखो और अग्नि को क्यों छाते हैं सभी और ठंडी में जरूर आएंगे क्योंकि पाक और भोजन पकाने का काम तो हमेशा ही आता ही है और ठंडी में तो पचाव सेकने का भी काम आ जाता है गर्म पानी बना के देता है नहाए तो नहाएंगे कैसे और नहाने के लिए सब काम के लिए गर्म पानी चाहिए हाथ धोने के लिए गर्म पानी बर्तन धोने के लिए गर्म पानी मौसम के साथ सब में गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं भूमि और क्या है पाप शोषण ही वायु को आप चाहते कपड़ों को सुखा देता है तो कपड़े से दुर्गंध हो जा, जाए सड़ जाए है नहीं, नहीं। वायु काम सुखाना वो सुखाता है हर चीज को सुखाने में लगा हुआ है खेती को सुखाता है चल धूप नहीं सुखाता है नहीं हवा भी चाहिए है हवा शोषण करता है गीलापन को सुखा इसलिए कहते हैं कि देखो शोषण नहीं है और अंत में आकाश को अवकाश न आकाश को क्यों चाहते हैं? क्योंकि अवकाश देता है आपको दे आने जाने का काम में कहीं भी आने जाना चाहे तो अवकाश दे रहा है इसलिए आप आकाश को चाहते है इन हेतुओं के द्वारा ऐसा वाचती न तो ये देना आदि निमित्ता न होती और पृथ्वी को स्थान की जरूरत है क्या वो सबको स्थान देती है उसको को स्थान की जरूरत नहीं है जल साहब को तृप्त कर दे रहा है प्यास मिटा रहा है जल का प्यास कौन मिटाता है कोई नहीं मिटाता ना उसको प्यास लगता है अग्नि सांप का रोटी पका रहा खुद का रोटी कौन पका रहा? खुद पका लेगी तो? उसकी कोई रो... उसकी रोटी की नहीं सबको बचाना पकाना जला देना यही उसका रोटी वायु सबको सुखाता है सुखाना उसका धर्म है उसको कोई सुखाने की जरूरत नहीं वो सुखा है ही वायु कभी गिला होता है क्या सुखाने की जरूरत नहीं है इसलिए। और आकाश प्रदान करने वाला आकाश को कहीं रहने के लिए की, की जरूरत है और आकाश कहीं आने जाने के लिए की, की जरूरत पड़ता है क्या वो स्वरोग अवकाश की जरूरत ही नहीं सब अवकाश स्वरूप ही है इस स्थान स्वरूपा पृथ्वी है दृढ़ अभाव स्वरूपा जल है पाक अभाव स्वरूपा अग्नि है शोषा भाव स्वरूप वायु है अवकाश अभाव स्वरूप ही आकाश है तब तथ्रुप ही है ना उनका उनको उनकी जरूरत नहीं उनकी आभाव को है इसलिए उनके अभाव में उनको कोई परेशानी नहीं है या भाव या अभाव कोई लेन देन नहीं है उनको और उसके भाव अभाव से परेशान कौन होता है आदमी पृथ्वी है तो ठीक है नहीं है तो दुखी है एक, एक तरह लगाता है जिंदगी में एक जमीन खरीद मकान बना दिया जाए हमारा एक आसन बना दिया जाए ऐसा नहीं क्या है कि जी विचित्र वासना है बिना मकान बनाए बिना घर बनाए जी नहीं सकता बना नहीं चाहता संस्कार है ना आप कौवा थे तो भी घोसला बनाए कुछ भी थे बनाते ही घर स्थान त्रिट पाप शोषण अवकाश सर्वे प्राणियां इसे टीकाकार कर रहे सब प्राणियों का स्वभाव त्रिट्र ही ही स्थान प्रदान प्रदान निवारण पाक शोषण अवकाश हेतु स को मिटाने के कारण से जल को चाहते हैं पाक के करने के कारण से अग्नि को चाहते हैं गीले को सुखाने के कारण से वायु को चाहते हैं और अवकाश प्रदान करने के कारण से आकाश को चाहते हैं अपेक्षण ऐसा पृथ्वी नहीं है भाव की इच्छा। ने भाव। इसी प्रकार जल में त्रिण निवृत्ति की इच्छा होगी क्या नहीं और अग्नि में पाक निवृत्ति की इच्छा नहीं है हमें त्रुट निवृत्ति की इच्छा है हमें स्थान अभाव हो वो इच्छा है स्थान प्राप्ति की इच्छा है लेकिन पृथ्वी को स्थान प्राप्ति की इच्छा नहीं है हमें प्यास उठाने की इच्छा है लेकिन जल को प्यास उठाने की इच्छा नहीं है इसलिए कहते हैं देखो ऐसा पृथ्वी आदि नाम तू हे तब स्थान वाचना न सुनते अतो न स्वयं आकांक्षण थे इसे उनमें तो स्वयं कोई इच्छा नहीं है हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इन सबको हम चाहते हैं अपने स्वार्थ नवारे नरे कामाय अंतिम पर्याय नवारे कामाय नवार इस मंत्र के अर्थ बताने जा रहे हैं किस वाक्य सत्मा स्वाभृत्यादिकाराचति तस्तु विद्य स्वामी वृत्म सर्वं अब सारे संबंध को ले गया भले पति पत्नी पतिष्ठान दिया था ना जितनी भी संबंध है स्वामी वृत्ति है मित्र मित्र संबंध है शत्रु मित्र संबंध है सब कोई ना कोई स्वार्थ को लेकर स्वार के ले ही होता है पुरुषी से संबंध है ये भी कोई स्वार्थ को लेकर स्वार के ले ही सारी चीजें स्वार्थ की बिना चलते ही नहीं है और स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो क्या होता है दूसरा प्रक्रिया मानते नहीं है स्वार्थ सिद्धि कर्तव्य भी आदमी यही बोल रहे कर्तव्य को प्रधानता नहीं देता यही सब समस्य समस्या खड़ा समस्या खड़ा होने का पीछे कारण ही स्वार्थ अभी स्वार्थ छोड़ के व्यवहार करें तो कोई समस्या नहीं हो सकती कहीं भी जाए उसके सामने कोई समस्या नहीं हो सकती स्वार्थ छोड़ हर क्रिया करने के बजे स्वार्थ है इन हम क्यों रह रहे हैं वो महत्व जितना है लक्ष्य हमारा साथ साथ निस्वार्थ सेवा भी यानी कि किसी स्वार्थ सिद्धि में ही हम सेवा में लगा देते हैं तो तद विधि परिपृष्टे न भगवान ने कहा प्रिपाते सेवाया बोल हुए निष्काम सेवाया तो बोला नहीं है स्वार्थ सेवाया कर लिया इसीलिए सकाम सेवा ऐसा लेंगे उसको कहा तो है ना भगवान विश्लेषण तो नहीं दिए निष्काम से हो या बोला है क्या नहीं कहा इसे लोग क्या कर रहे हैं आजकल तो सकाम सेवा हो या कर रहे सबका विफल तो था पहले इसलिए महर्षि को देखो क्या बोले वो एक साल तक हमारे पास रहना कर्मचारी बन की सेवा करना उसके बाद भी मैं जानता हूं तो बताऊंगा नहीं तो नहीं अरे तो कोई गारंटी नहीं कि ये पढ़ाएंगे भी तो भी छियों सेवा के दृढ़ विश्वास के साथ को जरूर ज्ञान देंगे यानी कि आते पढ़ाना शुरू कर दी साल भर उन्होंने कहा साल भर वह देखी अक्षय पति राजा ने भी कहा छह ऋषियों गए थे विद्या में रहिए देखूंगा ठीक है विद्या के लाए हैं फिर क्या किया उसने कुछ बोला नहीं आप क्या जानते हो बताइए आप क्या जानते हो बताइए जो अधूरा जानते थे उसको पूरा करते गया और कहा छो कुल जान रहे हैं अलग अलग करके पूरा मिला हो वही एक विद्या है और कुछ नहीं है को विशेष उपदेश दो तो उपनिषद परंपरा में देखो ऐसे दिखते हैं और एक तो करता है कहानी सत्यकाम को क्या बोला गाय दे दिया चार गाय एक सांड और के के लेके जाओ। जब तक तक हजार गाय नहीं नहीं नहीं, होंगे, तब आना जंगल जंगल से रोटी पानी का कोई ठिकाना में रहो। बताओ गुरु कैसा, कैसा शिष्य कमाल है? परंपरा, कहा आज की परंपरा आज तो सारी सुविधाओं के देने के बाद भी कुछ न खटर पटर खटर पटर खटरपट खटर करते रहते जंगल गया चार गाय लेके जब वो साढ़ चार सौ के संबंध करते करते पैदा होते होते कम से दो साल तीन साल जितना भी साल लगा होगा हजार गाय हुआ जब हजार गाय हुआ तो उसे पता नहीं हजार पूरा हो भी गया है वो फल फूल कंध मुझ जैसे थे घास फूस के जीता रहा बेचारा उनका साथ चराते हुए जब हजार पूरा तो सांड ने बोला अरे अरे हजार हजार हो गया सत्य काम चलो अब घर पर उन्होंने ही उपदेश दिया उसको देवताओं ने उपदेश दे दिया पूरा ब्रह्म लगभग दे दिया गुरु भी ऐसे महान थे और जानते थे शिष्य का और कैसे उसको विद्या प्राप्त हो विद्या की प्राप्ति में स्वार्थ महत्वपूर्ण नहीं है श्रद्धा इसलिए बहिंग साधन में गहाना सेवा वगैरह श्रद्धा मन लग ज्ञान तत् अंतरंग साधन में तो श्रद्धा से भूम्यादि आदि पंचभूतानी इसलिए कहते हैं नवारे सर्वस्व का माया स्वामी प्रत्यादि गुरु शिष्या संबंध भी सब उपकार आया अपने अपने स्वार्थ के लिए वो चाहते हैं तो, तो न तो जो है, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है सबके बात को खंडन करके आचार्य शंकर कहते हैं भले उन्होंने क्या दिया पारसमणि का दृष्टान दिया गुरु के लिए तुलसीदास जी ने आचार्य शंकर दृष्टान भी ठीक नहीं है लोहे को बनाता है इन लोहे को तो नहीं बनाता अपने बराबर बनाया क्या बना तो बना है तो बना है। नहीं बनाया खुद भ्रम है अगले कोई भ्रम बोध करा देता है इस वक्त गुरु का कोई दृष्टांति नहीं है बोलता माने दोनों के आत्रे प्रेस को करोग दूसरे को उपकार करते हैं ये सिद्ध होता है कहने के तात्पर्य हाँ यही ना इसलिए तो एक दूसरे को उपकार सहायोग होकर हो रहा है ना फिर आपके आप अपने से हमारे उपकार करेंगे हम हमारे आपके उपकार करेंगे यही होगा <laughs> क्यों नहीं है वो तो भी ये भी हमारे ड्यूटी आपके अपने ड्यूटी कर हम अपने ड्यूटी कर रहे हैं ड्यूटी शब्द तो गुरु अपना ड्यूटी कर रहा है शिश अपने ड्यूटी कर रहा है दोनों की अपनी अपनी ड्यूटी है अपनी अपनी सेवा है, है।, है, जो भी शब्द प्रयोग करो एक दूसरे के उपकार के बिना परस्परम भाव यंत व्यवहार होता है सारा व्यवहार परस्परम भाव यंत ही होता है यही इसके बिना भी रह शक्त है यही महान ज्ञानी का स्वरूप है जो किससे कोई लेन देन न किसी को, को कर रहा है ना अपकार कर रहा है बैठा अजगर वोल दिया का दिया दृष्टांति समझे बालव अजगर व का हाँ, का कुछ भी नहीं ना फिर उससे जो अवधि वाले लोग होते हैं वहां कह सकते हैं शरीर जिंदा रहने से उसको कोई लेन देन नहीं जिंदा रहे मर जाए जब उसकी कोई जा रहा है तो खा रहे उन लोगों का देखा जाए हैं इससे भाव यंत आदि चलता है इस भाव परस्परमृत्यादि सर्वोचना नौकर आदि सारी जनता स्वामी आदि सर्व और स्वाम्यदि सारी चीजें स्व उपकाराया स्व प्रयोजना वाचन अपने अपने प्रयोजन से एक दूसरे को चाहते हैं एवं स्वामी आदि जैसे जन है नौकरे और मालिक को चाहता है और मालिक नौकर को चाहता है एक दूसरे को चाहे बहुत मालिक है जो चाहती है एक नौकर सदा बना रहे हमारे आगे बढ़े ही नहीं हमेशा नौकरी रहे ऐसे मालिक मालिक नौकर को भी मालिक बना दे नहीं ये सोचिएगा ये बढ़िया है ये है, बना रहे और उसके लिए जो चाहिए खुशलाएगा खुशलाएगा प्रसन्न करेगा खुश करेगा और बनाए रखेगा अपने स्वार्थ के ना तो हाँ, दोनों में है है इससे और बढ़िया मिल सकते, क्यों नहीं सोचता तो तो तो स्वामी स्वामी भी क्या है नौकरी अपने स्वार्थ सेव भूदाहरण दर्शन श्रुति में जो है इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण जो है क्यों किया गया है आशंका पर जवाब उदाहरण सकल व्यवहारों में इसी प्रकार से अपने अनुसंधान करना है यह समझाने के लिए बहुत दृष्टान दिया हर एक व्यवहार में यही समझना है हर चीज अपने अपने स्वार्थ से प्रवृत्त हो रहा है हर चीज अपने कोई ना कोई स्वार्थ को लेकर प्रवृत्त होते रहता है सकल व्यवहारों में सर्वे एवं अनुसंधान ईदृश उदाहरण बाहुल्यम इसलिए मैंने ईदृषण पतिजाया दिशो यह कृष्ण रूपा उदाहरण बाहुल्यम कहा गया है ताकि तेन इनकी चिंतन के द्वारा इस कारण से स्वामतिम अपने बुद्धि को समझाती रहना है बुद्धि तू तो अपने स्वार्थ त्याग कर जीने की को कोशिश करो सारी दुनिया स्वार्थ में जी रही है तू भी अपने स्वार्थ में हर चीज का किसी ना किसी पीछे पड़ी रहती है वो ठीक नहीं है ये विवेक करने के लिए ही है ताकि निस्वार्थ हम हर व्यवहार को कर सके व्यवहार करना निस्वार्थ ये कठिन होता है और अगला आदमी ये भी सोचेगा स्वार्थ होगा आप निस्वार्थ व्यवहार करेंगे तो दूसरा क्या सोचेगा यह भी कोई निस्वार्थ व्यवहार करनाथ व्यवहार सबसे कठिन करना और करने वाले को अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए जवाब कोई, कोई निस्वार्थ व्यवहार है ना नहीं तो अगले से प्रशंसा चाहना यह भी स्वार्थ होगा अगला हमारी प्रशंसा है बहुत बढ़िया आपने किया सुना, सुन लिया और उससे खुश हो रहे हो इसका मतलब आप स्वार्थ से कर रहे थे प्रशंसा नहीं सुनाएंगे तो हम दुखी हो रहे हो यही समस्या होती इच्छा पूर्वकेश सर्वेशु अपनी भोजनादि व्यवहारेशु इच्छापूर्वक जितनी भी व्यवहार होती है भोजनादि व्यवहार उन सभी में आप सुख कामाए सर्व प्रेम भगवती अपनी ही स्वार्थ के लिए सारे प्रिय हो जाते अनुसंधान से अनुसंधान करने के लिए बाहुल्यम उत्तम इस प्रकार के जो दृष्टान्त है पति पत्नी आदि वगैरह का बहुत सारा जो दिया गया इसलिए तेना ना, इस से स्वामने स्व संबंधी मति अपना पाक जो विद्यमान होती है बुद्धि है उसको वास है, तो उसको जो है इसकी वासना देते रहना देते रहना, बार बार इंजेक्शन देते रहना भाई तुम जो है निस्वार्थ रहो सारे व्यवहार स्वार्थ से होता है या अच्छा नहीं है ये बंधन का कारण है इसको विवेक करके उसको वासना देना पड़ेगा इन दृष्टान सर्वस्या सारा का सारा चीज अपने ही सुख के लिए होने के कारण सिद्ध हो गया अपना जो आत्मा इसका मतलब कैसा है स्वात्म ना प्रियतमुसंधान नंबर तीन अर्थात बोलना बुद्धि को अरे भाई तुम्हारी जो आत्मा है ना वही प्रियतम है संसार में कोई वस्तु प्रियतम नहीं है अपनी आत्मा ही प्रियतम है बाकी सारा चीज जिसको तुम प्रिय समझ रहे हो वो वाक्य में प्रिय नहीं है वो भी अपने स्वार्थ आपके साथ प्रेम कर रहा है और आपकी बात को सुनता है लेकिन सभी अपने अपने स्वार के लिए करने के कारण से कोई भी तुम्हारा वास्तविक नहीं क्योंकि तुम्हारा यदि प्रिय होते वास्तव में कभी तुमसे नहीं होना चाहिए हो जाता वास्तविक प्रेम कभी नहीं होता किसी से वास्तविक प्रेम में तो कभी वो टूटना नहीं चाहिए टूट जाता वास्तविक प्रेम का दृष्टान चकवा चकवी पक्षी का दिया जाता चकवा चकवी दो पक्षी होते हैं विशेष, हाँ, है? है चकवा विशेषक प्रसिद्ध पक्षियों में वो एक मर जाए तो दूसरा भी रोते रोते मर जाएगा लेकिन और आगे कोई एक बूंद पानी भी पिएगा नहीं रोटी नहीं खाएगा जिंदा रहेगा ही नहीं मरने तो विलाप कर, कर के ही मर जाएगा ये चकवा चकवी की विशेषता इतना अनन्या प्रेम हो जाता है क्यों नहीं दूसरा जिंदे नहीं रह सकते अन्य भगवान करते हैं और चकवा चकवी में इसलिए अनुसंधान करो प्रियम तुम्हारी आत्मा ही है और जब बाहर से प्यार दिखा रहे हैं सब नाटक और अपने स्वरूप तो की ओर मोड़ने की कोशिश करो बाई वस्तुओं में रसास्वाधन कर रहा है प्रया प्यार के बहाने उसको छुड़ा करके वहां से अपने स्वरूप की ओर बढ़ाने ही लक्ष्य है ये बताना चाह रहे सकल है कहने से ये सिद्ध हुआ उक्तम ये तो ठीक है अपने लिए सारी चीजें प्रिय होता है अपने स्वार्थ के लिए सब चीज प्रिय होते हैं या कहने का तात्पर्य तो नहीं निकलेगा कि आपका प्रीतम है यह कहां निकल गया ये पूर्व पक्षी प्रीति विकल्प क्रिय माणे तब कहते हैं कि भाई वास्तव प्रीति प्रीति शब्द क्या बता। का विकल्प निरूपत्वा कितने प्रकार के प्रेम होते हैं है? कितने प्रकार का प्रेम होता है विकल्प करो और विचार करके तो इनमें से कोई भी तरह का प्यार आप, आपको जो है मिलेगा आत्मा इन में इनमें से किसी एक का विषय बन सकता है कि आत्मा विचार करके देखना प्रीति का जो चार प्रकार के विषय हैं उनमें से एक भी प्रकार विषय का विषय है या नहीं है अगर नहीं आता है तो प्रीति का विषय नहीं है माने प्रिय नहीं है किंतु तो वास्तव में क्या है प्रीति रेव दुर्निरुपत्व प्रीति का वास्तव दुर्निरूपण ही नहीं कर सकते आप इतना प्रीति स्वरूप प्रीति के स्वरूप के बारे में पूछा जा रहा है पुरा जवाब देंगे। अद केवे प्रीति या निजा रागो विषये, श्रद्धा यागा भक्ति सै गुरुदेवाद इच्छा तो प्राप्त वस्तु निजात्मनी प्रीति प्रीति केवे जो आप जो है अपनी आत्मा में प्रिय तमत्व कथन कर रहे हो उस प्रिय तमत्व को छोड़ो प्रिय तरत्व भी छोड़ दो उसको प्रिय भी कहने के पहले हम आपसे पूछेंगे प्रिति क्या रागात्मक रागात तो है।, रागात तो है।, है क्या प्रीति जैसे आदमी अपना पत्नी के प्रति रागात्मक प्रेम है वस्तुओं में रागात्मक प्रेम है अथवा श्रद्धा नाम प्रीति है क्या प्रीति का दूसरा स्वरूप क्या है श्रद्धा वो कहा होता है आप यज्ञ आदि में श्रद्धा है यज्ञ आदि कर्मी तीसरा है भक्ति रूपी प्रीति प्रीति के स्वर्ग है भक्ति वो कहा हुआ करता है गुरु में देवतादियों के प्रति हर व्यक्ति के अंदर एक प्रीति जगी हुई है भक्ति है वो और चौथा प्रीति का नाम है इच्छा जबकि अप्राप्त वस्तुओं की इच्छा प्राप्त दोस्तों में जो प्रीति दिख रहा है वह इच्छात्मक है पत्नी आदि में जो प्रीति दिख रही है वह रागात्मक है याग आदि में जो प्रीति दिख रही है वो श्रद्धात्मक है गुरुदेव आदि में जो प्रीति दिख रही है वह भक्त्यात्मक है और अप्राप्त दोस्तों में जो प्रीति दिख रही है वो इच्छात्मक है चार प्रकार का है दान जी कहता है ये चारों प्रकारों की प्रीतियों से कोई भी प्रकार के प्रति आत्मा नहीं हो सकता पूर्व पक्ष कहे प्रीति का कोई नहीं तो तो प्रिय ही नहीं रह गया कैसे तो हो जाएगा अतः अतः भी स्वरूप जो स्वात्मा प्रियतम का कथन श्रुतियों में सुनने को मिला तस्माद आत्मा तस्मादस्मा नहीं तदेत प्रियो वित्ता प्रियो वित्ता प्रिय अन्यस्मास्वत महात्मा प्रश्न वह वित्त से प्रिय है प्रे है प्रेम नहीं प्रियतम ये सुन प्रत्यय वह तदेत प्रेय वित प्रे पुत्रात् अन्यास्म सर्वस्मा श्रुति में सुनने को मिल रहा है वह का वह प्रीति क्या है प्रीति धनादिवी में कहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है प्रीति नामिक तो अंतक वृत्ति विशेषांत में जवातेगा वो देखक तो है तो पता नहीं लगता प्रीति कर रहा है बाहर से जो दिखावट ही होती प्रीति का अभिव्यक्ति जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो दिखावट ही इतने परिणत हो जाता है बच्चे को प्यार करते प्रीति आप दिखा रहे हो है तभी तो पीठ भी देते असली प्रीति पीट देते उसके भलाई के लिए पीट रहे हैं, हैं उसके के लिए जो पीटते मान लीजिए, क्या हो जाएगा बात आ गई ना? फिर करने क्या फायदा होगा? क्योंकि पिटाई से दुश्मनी बढ़ती है पिटाई किए बिना है उसकी भलाई नहीं कर सकते हैं क्या और प्रक्रिया नहीं है ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं हो सकता तरीके पता नहीं है अन्य <laughs> तरीका पता ही नहीं है वो जड़ बुद्धि आपके अपने खुद के अंदर है आपके तरफ क्षमता ही नहीं है कि असली ऐसा प्यार के जरा उसको बांधो कि वो आपके कहे जबान से हटना हट चाहिए अभी कहने का असर ही नहीं हो रहा है ऐसे आपकी तरह की नहीं उसकी तरफ है कि नहीं आपके आपने, आपने वाणी का प्रयोग करके देखा डर दिखाया भय दिखाया सबसे विफल हो गया तब ने पीटा अपने आपसे विफल है समझाने वास्तविक प्रीति में क्या होता है एक शब्द बोलते उसको उल्लंघन नहीं कर सकता है आज्ञानी कदर हमारा पुत्र आज्ञानी कर कैसे हो जाता है वो शुरू से जो संस्कार दिया पाला गया प्यार से उस पर निर्भर होता है अब हम लोग शुरू से पीटना शुरू कर देखो उसकी बुद्धि भी नहीं होती कुछ भी वो समय पीट देते हैं कि नहीं अब पेशाब दिया कपड़े में क्या उसको कह ठीक है दुलाओ, कपड़ा बदल ठीक है उसमें बुद्धि तो है नहीं उसको पीटने से क्या फायदा उसकी बुद्धि का वो जो पीटना है उसे उसकी बुद्धि में झड़प पैदा कर देता है उसकी बुद्धि का विकास रोक गया और आपको उस दृष्टि से देखने लगता है हमको पीट भी सकता है प्यार भी कर सकता है पीट भी कर सकता है ये खतरनाक है उसके दिमाग में आ जाता है पिक्चर खेन से लगता है तो पशु को भी देखो आप लाठी दिखाओ तो समझ लगो लाठी को देख के समझ उधर भाग हो कुत्ता लाठी को देख, क्या आप रोटी दिखा दे तो भी फिर लाठी की, रोटी दिखाकर पीट भी सकता है जब पशु समझ सकता है बच्चा तो नहीं समझेगा और सब चीज समझते हैं खेचते हैं इसलिए वहीं वही इस बुद्धि विकार है, माता पिता के प्रति सबके प्रति प्रकट नहीं कर पाता लेकिन विकार तो अंदर वो प्रेम उसकी बुद्धि का विकास की जो अवसर है वो भय से इत्यादि आतंक से दब जाता है सब कुछ इसराज के विदेशों में तो पूरा अपना कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को तो सामने गुस्सा भी नहीं होना इस ढंग से प्यार पा लो और जो आप दिशाते हैं वो दिशा उसको ले और हो रहा रहा है है। सक्सेसफुली हो कर रहे है। का नाम नहीं गुस्सा का नाम नहीं और याद किसी पर गुस्सा बच्चे पति पत्नी लड़ को बच्चे को पीट दिए असर तो कहा जाएगा इसे कहते हैं कि एक जो चीज है वो किस प्रकार का प्रीति है तो कहते वास्तविक जो प्रीति होता है वो वृत्ति विशेष बाह्य नहीं होता कुछ भी बाह्य जो हो रहा है वो प्रीति को प्रकट करने की हम जो कोशिश करते हैं वहीं विफल हो जाते हैं असली जो प्रीति होती है वो आंतरिक होता है प्रकट करने से लेकिन असली जो श्रद्धा है वो आंतरिक बाहर प्रकट करने की चीज नहीं दंडा तुम्हारे समझना खतरनाक आदमी है ये कभी ना कभी उल्टा पलट मारेगा जरूर आज दंडा तुम्हार मतलब से असलार्थ सिद्ध नहीं हुई तो धोखा भी देखा जाएगा यही होता है अधिकतर देखने को इसलिए कहते हैं हाँ, वो जो प्रीति है अंतरण विशेष सिद्धांत जवाब देगा उससे पहले पूर्व पक्ष की बात है ना वो प्रीति चार प्रकार का बता रहा है किम राग रूपा किम कि रूपा उद भक्ति रूपा इच्छा रूपा इत, किम शब्दार्थ चतुर्षुअप चार पक्ष किम जोड़ देना पड़ता है इस प्रकार श्लोक में एक ही बार आया काम किम को चारों जोड़ देना प्रीतः सर्वशेम न संभवती प्रीति कभी भी सर्वविषय को हो ही नहीं सकता प्रीति जो है सर्व के साथ आप प्रीति करे हो ही नहीं सकता कोई ना कोई विषय है जिसके साथ कोई घृणा हो प्रीति नहीं है और शौच है उससे प्यार करेंगे <laughs> लघु का है प्रीति करो संभालो उसका नहीं बहुत घृणा है सकल विषय की प्रीति हो ही नहीं सकता सामान्य भले हम कह देते, दे देते हैं कि सर्व है इत्या है। इसलिए अलग अलग है राग रूपी प्रीति का विषय अलग है श्रद्धारूपी प्रीति का विषय अलग है रागश्चे वी सर नागारिश राग है तो नहीं है पत्नी और यागादि में राग नहीं है तो यागादि में क्या है, चित और है, तो में है। लेकिन वो में थोड़ी कोई करेगा भक्तिश्चित गुरुआ देश और भक्ति करते हैं तो गुरु और भगवान की करते चांदाल की नहीं करेंगे यदि प्रीति सर्वसमान है तो उसकी भी भक्ति कर लो नहीं करता कोई इसे समान नहीं होता भक्ति भी एक निश्चित है स्व उत्कृष्ट में ही आप करते हैं स्वनिकृष्ट में कभी नहीं करते और हम इच्छा इच्छा भी किसी हम करते हैं अप्राप्त विषयों की इच्छा करते हैं प्राप्त विषयों को यह अत्यंत अप्रा मालूम है आपको यह प्राप्त होने वाला ही नहीं असंभव है ऐसे विषय की इच्छा कभी हम करते ही नहीं मरे की इच्छा करके क्या करोगे? मर, मर गए क्या करोगे दादाजी को लाओ कहां से लाओगे तो कोई बच्चा कहता है दादाजी कहां है तो मर गया भाई अब क्या करोगे ला तो सकते नहीं ना आप इच्छा क्या करें? इच्छा करेंगे लाने की क्योंकि आप जानते हो विषय है कि इच्छा कर भी तुम तो ला तो सकते हैं इसे उसकी इच्छा नहीं करेंगे तो सर्व विषय की इच्छा कहां भूतकालीन विषयों की इच्छा नहीं होती सर्व इच्छा भी आपका कभी नहीं हो सकता अतो न सर्वशक्तुम प्रीतर इसलिए प्रीति सर्वश कभी हो ही नहीं सकती से कहता है हमारे पास पांचवा प्रकार का प्रीति है प्रीति का लक्षण वास्तव में चारों ही गलत है आपका किंतु एक और है वो असली चीज क्या है उक्त प्रकार तृतुष्ट अतिरिक्त पक्षम आधाय उक्त प्रकार के तृष्टे से अलग एक पांचवे प्रकार का पक्ष ले रहे प्रीति का लक्षण उसको लेकर कथन कर रहे हैं वो हमारा असली जवाब क्या है वो उक्त प्रकार आदय उत्तर वाह अब इसलिए पांच पक्ष जो हमारा पक्ष है असली जो, जो प्रीति का लक्षण है वो बताएंगे सात्विकी वृत्ति सुखमात्र अनुवर्ति प्राप्त नष्टावाद इच्छा तो व्यति के सात्की वृत्ति का नाम प्रीति। केवल चित्त विषय सी सात्वचिवृत्ति लक्षण पूरा केवल केवल सुख को विषय करता है वो। केवल सवल सुखोपयकर्ता चित्त सुख विषय सत्कृत्ति लक्षण। सात्विक कहने से ही अपने आप जो है अनुराग और इच्छा राग और इच्छा दोनों चला गया कि राग और इच्छा तमोगुणी और रजोगुणी होता है सात्विक नहीं सात्विक शब्द राग और इच्छा को व्यावर्तन करने के लिए और सुख मात्र अनुवर्ति कह दिया सुख मात्र का अनुवर्तन करता है केवल सुख ऐसे कह रहे हैं आप क्योंकि मातृ कहना पड़ता है प्रिया का आलिंगन जो सुख है उसमें अत्याप्त न हो जाए विषय सुख में अत्यक्त निर्माण करेंगे और सुख क्या होगा ऐसा सुख कौन सा है वो आपका स्वरूपों के अलावा सुख मात्र अनुवर्तनी सात्व की वृत्ति सुख मात्र को अनुसरण करने वाली अर्थात विषयादियों को विषादियों को त्याग करके अनुवर्तन करने वाली जो सात्विक वृत्ति है उसी का नाम प्रीति है और इसीलिए विषय का प्राप्त होने पर या नष्ट होने पर दोनों अवस्था में उसकी इच्छा बनी रहती सुख को कौन नहीं चाहता है सुख को कौन नहीं चाहता है सुख को सभी चाहते हैं विषय प्राप्त हो तो भी विषय नष्ट हो जाए तो भी उस निष्ठ विषय को चाहते रहेंगे उसके सुख के कारण अच्छा सुख की इच्छा तो सबके अंदर सामान्य रूपेण विद्यमान प्राप्ते रूपयन प्राप्त नष्टा ना प्राप्तो तो भी उसकी हो है इसलिए इच्छा से भी भिन्न समझ समझो इच्छा से भी भिन्न है भक्ति से भी भिन्न है राग से भी भिन्न है और श्रद्धा से भी भिन्न है चारों से भिन्न इन चारों में क्या है कोई ना कोई विषय संबंध है लेकिन हमने क्या कह दिया कोई विषय संबंध ना हो केवल सुख आकार वाली जो की वृत्ति का नाम प्रीति और वह सात्विक वृत्ति जिसे केवल सुख मात्र भासित होता हो वह और क्या होगा वह अपनी ब्रह्माकार वृत्ति है ब्रह्म स्वरूपाकार वृत्ति सच्चिदानंद स्वरूप की वृत्ति है और कोई नहीं हो सकता इसलिए कहते तरही प्रीति है रागादि रूपत्व संभव है सती सुखमात्र सुखमेव सुखमात्र मनुष्य वृत्ति, वृत्ति सुखमात्र अनुवर्तनी तरी प्रीत है राग स्वरूपत्व असंभव प्रीति जो है रागाधिक चारों लक्षण जो बताया अपने उनमें से कोई नहीं हो सकता फिर क्या होगा सुखमात्रानुवर्ति करते सुखम एस को अनुसृत्य अनुसरण करके जो रहे उस चित्त वृत्ति का नाम सुख मात्रानुवर्ति सुख ही विषया गोचरा सुख ही एकमात्र से जिसका ऐसा वृत्ति और वृत्ति कौन सी हो सकती है ऋषिवन तमोवण में तो असंभव है सात्विकी परिणाम सत्म रूपावृत्ति अंत प्रीतिर ऐसे जो अंतर्गण वृत्ति है उसी का नाम प्रीति है पूर्व पक्षी का और परिवर्तन इच्छा का अप्राप्त सुखाद मात्र विषय इच्छा तो अप्राप्त सुख मात्र विषय गुआ करता है तो सर्व विषयाषया तो होती है क्यों प्राप्त लब्ध सुखाद तो हो तो भी इच्छा बनी हो तो दो बाराप्त करने की तस्वीर शिव पार्थ अथ इच्छातः इच्छा व्यतिरिक्षे भिज्य इस इच्छा से वह ये जंतुल रूपा शास्त्र की जो बताया सुखानुकरणी वृत्ति वो इच्छा से भिन्न हो गया